पुस्तक का नाम वृद्धि और परिवर्तन तुमने देखा होगा कि पेड़ पौधे उगने के बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनकी ऊंचाई बढ़ती है मोटाई बढ़ती है उनमें नई नई शेखाए निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, पत्तियों की लंबाई चौड़ाई बढ़ती है फिर फूल निकलते हैं फूल से फल बनते हैं तुमने इसी प्रकार के परिवर्तन जंतुओं में भी होते देखे होंगे जैसे गाय की बछिया पैदा होने के बाद बड़ी होती जाती है और बड़े होने के साथ साथ उसमें और भी कई परिवर्तन होते हैं तुमने कई जंतुओं के जीवन चक्र का अध्ययन भी किया है उनमें भी इस तरह के परिवर्तन तुम देख ही चुके हो इस अध्याय में हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे वृद्धि की बातों को समझने के लिए तुम्हें कई लंबी अवधि के प्रयोग भी करना होंगे अधिकतर प्रयोग हम पौधों के साथ करेंगे क्योंकि पौधों के साथ प्रयोग करना आसान है कई जगहों पर हमें अपने सामान्य अवलोकनों पर भी विचार करना होगा तो तैयार हो आगे बढ़ने के लिए जंतुओं में परिवर्धन जंतुओं का जीवन चक्र अध्याय में तुमने कई प्रयोग किए थे इन प्रयोगों में तुमने मेंढक मक्खी मच्छर टिड्डे और तितली के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया था किसी भी जंतु में भ्रूण से लेकर वयस्क जैसा दिखने वाला जीव बनने तक जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें परिवर्तन कहते हैं जंतुओं में प्रजनन अच्छाई में तुम देख चुके हो कि कुछ जंतुओं में भ्रूण का विकास यानि परिवर्तन मादा के शरीर के अंदर होता है जबकि कुछ जंतुओं में विकास शरीर के बाहर होता है वहां तुमने यह भी देखा था कि कुछ जंतुओं में अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वे लगभग अपने माता पिता जैसे दिखते हैं इनमें पूरा परिवर्तन अंडों के अंदर ही हो जाता है इसके विपरीत कुछ जंतु ऐसे भी हैं, जिनमें अंडों से निकले बच्चे वयस्क जैसे नहीं दिखते ये लार्वा के रूप में होते हैं धीरे धीरे इनका विकास होता है और कायांत्रण के माध्यम से ये वयस्क के समान दिखने वाले जीव बन जाते हैं। इस दौरान नए नए अंग बनते भी हैं और कुछ अंग समाप्त भी हो जाते हैं। जब भ्रूण से शुरू करके वयस्क के समान दिखने वाला जीव बन जाए, तो कहा जा सकता है कि परिवर्तन पूरा हो गया